अनेक उपाय धर्मो वाला है अनेक धर्म विशिष्ट उपाधि वाला है वो वृद्ध धर्म विश्व रूप वृद्ध धर्म वाला होने से कैसे दृष्टान से रहा है विश्व रूप ईव विश्व रूप ईव चिंता मणिवत दो दृष्टान्त जान के दे रहे हैं विश्वरूपीव जैसे मणि का अनेक रूप होता है मणि का कोई रूप है क्या तो विशुद्ध है हम नीले फूल के सामने रख दिया नीले कपड़े के पर नीला रंग है नील मणि हो गया लाल मणि काले पर तो काला मणि बनेगा मणि का कोई अपना रूप है पर सर्वरूप है विश्व बने सर्वरूप ही है मणि का कोई रूप नहीं है फिर भी वो सर्वरूप बाला जैसा हो जाता है और दूसरा दृष्टान चिंता मणिभा और सामर्थ्य पहला विश्व रूप पर वो मणि रहता विश्व रूप के समान ये जो दुष्टां है और अधिष्ठान के सापेक्ष साथ व्यवहार होता है जो व्यापक वस्तु है उसके अंदर कोई उपाधि के नहीं हो जब तब उसके अंदर किसी प्रकार का रूप नहीं होता जो उपाधि रूपी ही अधिष्ठान से संबंध हो जाता है तब जाकर के जो उपाधियों उनका अधान संबंध होने से ही उस विरुद्ध नाना धर्मा होता है अधिष्ठान दृष्टि अधिष्ठान के सामर्थ्य को ज्योतन करने के लिए यह बात कहा है जैसे देखो हाँ चित्र के में, आप देखते हैं, है ना? पटा के अधुद्ध पटदा विशुद्ध पट घटित पट कर दिया घटित पटकर रेखांकित पट कर दिया आ, उसके बाद जो है रंजित पट रेखांकित को लाछित करते हैं और रंग चढ़ावा को रंजित करते हैं लेकिन वह अधिष्ठान की महिमा है वो क्या है अधिष्ठान की महिमा है यदि अधिष्ठान विशुद्ध नहीं होता जिस प्रकार का चित्र बनाए हैं वो प्रकार के चित्र नहीं बनता काले कपड़े का के ऊपर काला आदमी को दिखाने की कोशिश करो तो हो सकता है कठिन काम है ना सफेद कपड़े के ऊपर काला आदमी को दिखा तो बड़ा बढ़िया से दिखेगा काले पर सफेद रेखा की तुरा फिर रंजित नहीं हुआ काला रंग कहा भरोगे तरह से खाला है इसलिए विशुद्ध अधिष्ठान की महिमा होता है कि विशुद्ध धारण कर सकता है जो अविशुद्ध अधिष्ठान है अविश्वरूप धारण नहीं कर सकता इसलिए विश्व मणि दृष्टान के द्वारा अधिष्ठान की विशुद्धता के कारण से उस उपाधि के नारा रूपता का जो समागम को दृष्टान समझाया और दूसरा दृष्टान दे रहे हैं चिंता मृवध ये शक्ति की बात उसी आत्मा के महात्म नहीं भी मानना चाहोगे हो गए आत्म माया के महात्म है कि उसकी विश्व रूप था नया रूप था की माया शक्ति ऐसी है जो इस आत्मा में नहीं रहने वाला वृद्ध धर्मों को भी अवभाषित करा देता है जिस चिंता मणि रूपी एक विशिष्ट पत्थर के अंदर ऐसी विलक्षण शक्ति है उसके सामने आपने जो संकल्प किया वही प्रदान कर लेता है नाना रूप धारण करके उसको तो प्रदान कर रखता है वह चिंता मणि का स्वभाव नहीं हिंदू चिंता मणि में विद्यमान शक्ति का सामर्थ्य है, उसी प्रकार यह आत्मा का स्वभाव नहीं है विरुद्ध धर्म किन्दु आत्मगत तो तो शक्ति जो माया का स्वभाव है नाना धर्म इसे दूसरा दृष्टान्त या चिंता मणि वास दृष्टान्त एक अधिष्ठान सामर्थ्य बताने के लिए दूसरा अधिष्ठान विद्यमान माया का सामर्थ्य शक्ति का सामर्थ्य बताने के लिए अच्छा वृद्ध धर्मों को दोनों पक्ष ले सकते हैं क्योंकि जो कट्टरवादी है जो मानते हैं अधिष्ठान में कभी कुछ हुआ ही नहीं है तो अधिष्ठान का सामर्थ्य कैसे मालूम मानूंगे जिनके मत में अत्यंत अजातवाद वेदांती लोग है दृष्टि सृष्टि लोग है सृष्टि दृष्टि लोग नहीं है जो दृष्टि खोला आपकी दृष्टि हुई वृत्ति हुई उस वृत्ति के कारण सृष्टि है नहीं तो सृष्टि नाम की चीज ही नहीं है ऐसे मानने वालों के लिए क्या कहना पड़ेगा चिंता में नहीं बोते होगा शक्ति है कि अविद्या से वृत्ति हुई है ना उस अविद्या की शक्ति की विविधता है वो और सृष्टि पहले से उसमें मेरी दृष्टि गई उस पक्ष में विश्वरूप वह अधिष्ठान भी है उपाधि भी है अधिष्ठान उपाधि का ऐतिहासिक सम्बन्धियों कारण से वृत्ति उत्पन्न होकर उस अधिष्ठान में आप उपाधियों के धर्मों का आरोप कर लेते हैं वह सृष्टि दृष्टिवाद है इसे दो दृष्टान्त तो इस तरह समझते हैं पहला दृष्टान्त सृष्टि दृष्टिवाद के लिए है दूसरा दृष्टान्त दृष्टि सृष्टिवाद के लिए अग दुर्विजयम दर्शेती इसीलिए ही तो आत्मा दुर्विज्ञ है कह तम मदन्य उस आत्मा को मेरे अलावा कौन जान सकता है करणारामो बसवायम शयानो पहले इसको सामान्य रूप से कथन कर छोड़ दिए थे उसी को विस्तार से समझाने के लिए देखो आप दृष्टान से समझाएंगे बढ़िया से बोलेंगे इस बात को सोता हुआ आत्मा कहीं सोता है क्या आत्मा सोते हुए भी सब गया हुआ है ऐसे कैसे कह इसका समझना जरूरी है इसलिए पहले उसको भी उठाया नहीं पहले वाक्य बोध साम से सा कह कर करके अब के विशेष अवबोध के लिए आगे उठाते हैं कर्ण नाम उपयन वास्तव में करणों को उपशम ही शयन होता है कर्ण जनित एक विज्ञान से उपशम शवी कहानी का तात्पर्य है कर्णों का उपषम का अत्यंत उपषम तो इसलिए करके कर्ण जनित जो एक देश विज्ञान कर्ण जनित जो एक देश विज्ञान जागरण संबंधी विज्ञान या ओसी का उपशम होने का नाम ये है ये वास्तविक शयन है कारणों का अत्यंत उपषम हो ही सद्ध ब्राह्मण हो तो मुक्ति में ही होगा उससे पहले तो असंभव है इसलिए पहले सामान्य जो था को कर्णनापशम बता दिए फिर कहते शयन वास्तव में क्या है कर्ण जनित एकदेश ज्ञान से उपशम एव शयन युक्त पुरुष स्वाप्न और जागृत वृत्ति ज्ञान रहित आत्मा स्वाप्न वृत्ति ज्ञान और जगृत ज्ञान रहित जो आत्मा को हमने यहां कहा शयान से केवल सामान्य विज्ञान क्योंकि उस समय कैसा होता है वो केवल सामान्य विज्ञान है क्योंकि स्वप्न में विशिष्ट विज्ञान होता है जागृत में विशिष्ट विज्ञान होता है सुशुभि में केवल विज्ञान होता है इसलिए कहते हैं यदा चम तदा केवल सामान्य विज्ञान सर्व तो का स्पष्ट जो विशिष्ट विज्ञान है ना वो सर्वत्र व्यापक नहीं है जो विशिष्ट विज्ञान होता है वो सर्वत्र व्यापक नहीं हो सकता वो तो परिचिन है वह तो आपकी अपनी बुद्धि के अंदर रहने वाली वस्तु है लेकिन तो जो केवल विज्ञान है वो सर्वत्र व्यापक है क्योंकि आप भी उपाधियों से उत्पन्न वृत्तियों से परिच्छिन नहीं है इसलिए कहा जो सुशक्ति काल में जो केवल विज्ञान स्वरूप हमारा है वह केवल विज्ञान स्वरूप कैसा है सर्वतो यातीब क्यों वृत्ति से अपरिछिन्नता तो है यातीब यदा विशेष विज्ञान स्थ स्वेण स्थित इव मना गतिशु तदुपाधि दूर रजती वर्तते और ठीक विपरीत देखो यदा विशेष विज्ञान जो विशेष विज्ञान वाला होकर स्थित रहता है यह सुप्त स्वप्न और जागृत गानों में तब स्वरूप स्थित तो इव स्वस्वरूप स्थित होते हुए के समान रहते हुए भी मन आदिशो गतिशो मन आदि जन गति में तदुपाधि तत्व तद उपाधि वाला होकर के दूर जग गया हुआ जैसे लगता है रजती इव मन आदि उपाधियाँ जा रही आ रही है क्रिया खराब होती है आत्मा में नहीं आत्मा तो क्रिया रहित है क्रियाएं उपाधि होता मन में है इंद्रियों में है उन क्रियाओं को लेकर के वो मन और इंद्रिया बहुत दूर आते हैं और जाते हैं उनके आने जाने को लेकर के आप अक्रिय रूप आत्ता में उस उपाधि के क्रियाओं को आरोप करके कहते हैं वो गया हुआ है आत्ता बाहर चला गया जाता नहीं है वो तो स्वरूप स्थित रहते हुए भी स्वयं रूप है ना वो भी है आपको स्थिति क्या हो सकता है भाष्य का स्वयं रूपे नूरम व्रजत तो की ये वास्तव में वह वा सभी जगह है तो यहाँ भी है यह, वहां भी है ना आ रहा है ना जा रहा है इस प्रकार से आती नव दूरम व्रजती वहाँ भी इव समझना शयान यात्री सर्वतमी समझना चाहिए कहने का मतलब जो कुछ भी आपको प्रतीत होता है विशिष्ट रूपेरा वह सब कुछ सोपाजिक है और जो अविषि प्रती थी सशक्ति मात्र में आपको प्रतीत हो रहा है जागरत साल में इस अज्ञानी को प्रतीत नहीं होता वह जो सामान्य स्वरूप है वही उस आत्मा का स्वरूप है ऐसा कौन जानता है ब्रह्मज्ञानी जानते हैं अविवे नहीं जान पाता है तद विज्ञान अच्छा शोकाती दर्शिय का ज्ञान करने से ही शोक से वह व्यक्ति अतिक्रमण कर जाता है शोक से हो जाता है इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते अरे और श्लोक आपको वहाँ भी है गीताजी में भी है श्रुति के अनुरूप स्मृति में अशरीर गरीर महान्तम विभूमात्मान मत्वा धीरो नो स्वरूप आत्मा कैसा है आशरीरी है आकाश के समान शरीर रहित है वो अशरीरम शरीरेश में शरीर कहते हैं अनवस्थितेश शरीर का जन्म लिया है और मरेगा जरूर ऐसे अनवस्थितेशु अशरीरम अवस्थितम उस अवस्थित शरीर को महान तम विभुम आत्मा ऐसे उस महान व्यापक आत्मा को मतवा जान करके अनुभव करके धीरो न शोचती धीरो शोक उपन्न नहीं होता अशरम स्वर्ण रूपेण आकाश कल्प आत्मा स्वस्वरूपेण आकाश के सदृश कल्प प्रत्य प्रयोग आकाश कल्प आकाश के सदृश एवं आत्मा तम अशरीर सदृश इसलिए है सर्वतो ऐक्यता नहीं है क्योंकि आकाश में कार्यत्व है जड़ है सकार है ये सब धर्मात्मा में नहीं है ईश्वर सादृश्य तो इतने भी है कि अशरीित्व को लेकर सादृशता है बाकी किसी भी धर्म को लेकर के सादृश्यता नहीं करना कम अशरीरम शरीरेश आत्मा जो आकाश है उस अशरीरम अशरीर आत्मा शरीर स्वरूप वाला है, है। वह शरीरेशो देव शरीर शरीर मनुष्य शरीर आदि आदि शरीरेश वो अनवस्थ है माने कोई भी अवस्थ नहीं हो सकते स्थिर नहीं हो सकते है अवस्थित ही रहितेश कैसे है अवस्थित से रहित है वो अनितेश प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने अनित्य है ये सब ये सब उनमें अवस्थितम नित्यम अविकृतम उसमें अवस्थित का मतलब क्या नित्य है अविकृत है ऐसे उस आत्मा को महानतम महत्व से अपेक्षित शंका या कोई कह सकता है महानतम का मतलब महान आकाशनी से अच्छा पृथ्वी महान है पृथ्वी महान महान कहते कि नहीं महान और महात्मा को भी महान आत्मा नहीं महान तो बहुत है तो इसलिए कहते की भाई सापेक्षिक महत्व को नहीं लेना उसी आशंका को दूर करने के लिए श्रुति ने स्वयं विभुम शब्द प्रयोग कर दिया मैंने व्यापिनम आत्मानंद कर दिया व्यापक आत्मा व्यापिनम आत्मानंद कहते ही आकर आत्मानंद क्यों ग्रहण कर दिया फिर मान तिभुम कहने से काम हो गया आत्मानंद प्रयोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि आत्मा का आत्मा शब्द तो प्रत्येगात्मा में रूढ़ है और प्रत्येगात्मा हृदय में अंगुष्टमाद पुरुषोत्तन अनुभूय मानवस्तु आपने ऐसे शब्द को क्यों ब्रेक कर दिया तो ग्रहण स्वतः अन्य प्रदर्शनार्थम क्यों यहाँ पर आचार्य अमराज्य आत्मा शब्द कर रहे हैं ज्ञापन करेंगे मदन्यो लगा कहा गया ज्ञात तुम न रोक कोई कोई मेरे अलावा कोई जान नहीं सकता इसलिए मेरा स्वरूप क्या है स्व प्रत्यत्म को ब्रह्म से अभिन करता है यमराज्य उपदेश दे रहे आत्मा नम श्री अद्वित तो स्वरूप का स्थिति में रह करके कथन किया जा रहा है यहाँ पर तीसरा आत्मा शब्द जो प्रयोग किया है बहुत महत्वपूर्ण है आत्मग्रहण जो है वह स्वतः अनन प्रदर्शन स्व से को प्रदर्शन करने के लिए ही है आत्म शब्द प्रत्येगा मुख्य मुख्या तो वो भी बता रहे क्यूँकी आत्मा शब्द कैसा है प्रत्येगा विषय में रूढ़ है मुख्य उसका उसी में है नैकुस मुख्य वृत्ति वाला रूढ़ को कौ एक अशीरम महांत विभुम इत्या ब्रह्म से अभिन्न अद्वैत रूपेण जो अक है तम ईदृश आत्म म प्रत्यगात्को ईदृश आत्म ईदृशमें कीदश महाभुम अशरम शरीर अवसी ईदृश आत्मा मा अय कार्य स्पष्ट करते अयम अहम धीरो वाला जो धीर है ईमान न सोचती नहीं आत्तव्य शोक उपत्ति इस प्रकार का जो आस्तवित है उसको शोक की उपत्ति कभी हो नहीं सकती है यद्यपि दुर्विज्ञान और आत्मा तथापि उपाय सुविज्ञा यदि सभी के लिए आत्मा मेरे अलावा और अन्य सभी के लिए आत्मा हैं, मेरे जैसा जो हो जाए उसकी अरे आपके जैसे कैसे हो जाएंगे हम? कहते भाई उपाय से। उपाय को को करो, उस साधन को अपनाओ तो ये कोई कठिन मामला नहीं है, है कौन सी सर अरे हाँ ये भी जानना जरूरी ये बात सही है तुम। गई पूछो क्या है उसका सर अब तक आपको तो स्वरूप का कथन किया और स्वरूप को जानने वाले को क्या फल मिलता है ये बता दिया और जानने वाला आचरित वक्ता आचर उचर था इसका भी कदन मदन्यो इत्यादि स्पष्ट कर दिया कोई कोई उसको जान पाता है सभी उसको जानने लेकिन जानने का उपाय क्या है नम माता प्रवचने न लभ्य न मेघया न बहुना श्रुते नई शु वृणुते न आत्मा विवरण होते हैं यह आत्मा प्रवचन अनलभ्य यह आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं है प्रवचन से क्या लेना है स्वाध्याय स्वाध्याय को यहाँ प्रवचन लिया है स्वाध्याय भी दो है इसमें अलग अलग भी होता है कहीं जो दो प्रदेश प्रवच्ण, स्वाध्याय प्रवचन आध्या प्रमदी दव्या में दो आयो ग्रहण किया वहा स्वाध्याय उस मंत्र में स्वाध्याय शब्द रूढ़ है स्व शाखा या वेदाध्यन मात्र में अगर प्रवचन से क्या लेना है नित्य अध्ययन जो अपना स्वयं करता है वहां पर नहीं नहीं प्रवचन सबसे सीधे ही उभयाशिष्ट एक ही चीज लेना वेदाध्ययन तदनंतर मणन दोनों को लेना उतने मात्र से ग्रहण नहीं हो बड़े बुद्धिमान होते हैं शास्त्रों को रथ डालेंगे चारों वेदों को रथा चतुर्वेद भी मिल जाता है लेकिन जब तक तो गुरु की कृपा नहीं होती है वाक्य शब्दों का ज्ञाता ही रह जाता है शब्दार्थ का ज्ञाता भी हो सकता है विद्वत्ता पूर्वक उनको लेकर अनेक ग्रंथ भी लिखने वाला हो सकता है कवि भी हो सकता है मनीषी हो सकता है लेकिन वह आत्मा अनुभव नहीं कर सकता है क्यों आगे जवाब देंगे इसके लिए नाय आत्मा प्रवचनी ने लगता बुद्धि के सामर्थ्य ग्रहण करना चाहोगे कभी नहीं ग्रहण कर सकते बहुत शास्त्रों को धारण कर लिया और उसके लिए वास्तव तो शास्त्र बुझाई है कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं क्योंकि सारा कंट्रो से सा अहंकारी करते रहे तो मैंने देखा ना आधा घंटे की अगर को सुना देता हूँ मेरे जैसे कौन मिलेगा अहंकारी तो किया उसने बर्बाद हो गया वो याद करके क्या फायदा है तो के लिए न ना बारम्बार बहुत श्रवण करने मात्र से भी नहीं हो सकता इतना ही है आप बारंबार सुनते रहेंगे वो जो सुनाने वाला है कहेगा भाई बहुत बढ़िया चेला हमारा परमानेंट श्रोता है एक है हमारा परमानेंट श्रोता है और आजकल तो परमानेंट श्रोताओं तो श्रोता को पुरस्कार भी मिलता है हाँ मिलता है ना वो जो हमारा सुनाने वाला उसको माला पहनाएंगे उसकी प्रशंसा करेंगे नहीं तो कितने अच्छे हैं ये नहीं तो इसलिए वो भी बेकारी है इसे न बहुनाश हो सर्टिफिकेट मिलेगा लंबा चोरी संस्था की ओर से सम्मानित किया जाता है उसको छाती के लौट कर मरोगे और करोगे <laughs> इसलिए किसको मिलेगा ये आत्मा अनुभव कौन इसको अनुभव करेगा अतः तो यमेव वो ऐसे यह आत्मा अर्थात गुरु और आचार्य रूपेणा ये जो आत्मा है जिस शिष्य मोक्ष को वर्ण कर लेता है ते अलभ्य उसी शिष्य के द्वारा ये आत्मा लभ्य है समझो क्यों कस्य प्रति उस शिष्य के प्रति ही यह आत्मा विद्वान होकर के तनुम स्वाम तनुम विणोदय अपने स्वरूप का उद्घाटन कर देता है एक ही उपाय है इसका मतलब आचार्य और गुरु की कृपा के अलाव कोई रास्ता नहीं जितना भी पढ़ लो जितना भी सुन लो जितना भी रट लो कुछ भी कर लो नहीं? सब घाट का पानी पी लो कुछ नहीं होगा जब तक गुरु कृपा नहीं है आत्म कृपा नहीं, नहीं हो सकता क्योंकि गुरु ग्रबा से ही शास्त्र कृपा होगी और शास्त्रे तम तो उपनिशन पुरुष आ दिया ये आत्मा ऐसी है उपनिशन से ही जान शास्त्र गम्य है और शास्त्र गम्य हो कम होगा जब शास्त्र कृपा कम होगी तब आचार्य कृपा होगा इसलिए गुरु गृह आचार्य कृपा के बिना शास्त्र कृपा नहीं शास्त्र कृपा के बिना ईश से ईश्वर अतएव सभी कृपा का मूल आधार आचार्य व गुरु की कृपा है इसलिए कहते हैं यहाँ पर स्पष्ट व्याख्या भाषाकार गठन करेंगे उस पर विचार किया जाएगा नायम ना प्रवचने प्रवचनेरा इत्यादि भाष्य है श्रुते नमे वैश्य वृणुते लभ्यस्त शेषावर दैत स्वाम इस मंत्र का सामान्य अर्थ हो गया था भाष्य को देखना आत्मा। ये जो आत्मा है प्रवचन ने लभ्या प्रवचन का मतलब बता दिया था अनेक वेद शास्त्रों को रट लेना उससे लभ्य नहीं है नया न मेरेया यहाँ ग्रंथार्थ को भी धारण कर लिया शब्द को रटा और शब्दार्थ में भी पंडित हो गया उतने से भी आत्मा का नहीं हो सकता न बहुना श्रुदेना श्रुत व शब्द शब्दार्थ का भी बारंबार श्रवण कर सारा जिंदगी भर सुनते रहा तो भी नहीं होएगा क्योंकि तो यमे वह यह श्रवण होता है यमे वो मुक्ष साधक इस आत्मा को विवरण कर लेता है उसी साधक या द्वारा यह आत्मा है, ला यह आत्मा क्योंकि उस साधक के स्वाम तनुम विवृत है अपने निज स्वरूप को प्रकट कर देता है नायम आत्मा प्रवचने न अनेक वेद स्वीकरण न भाष्य अनेक वेदों का शब्दों का स्वीकार ग्रहण करना उसे न लब्यो ऐसे से चतुर्वेदी हो जाए इतनी नहीं छो पेदेदों को भी पढ़ लिया जान लिया सगल स्मृतियों को भी रटा हुआ है उसके बावजूद भी वह घ नहीं हो सकता न भी मेरे यहाँ ग्रंथार्थ धारण शक ग्रंथार्थ धारण करने की शक्ति है आपके पास सैकड़ों ग्रंथों गर्द दिमाग में धारण कर रखे हो पूरी लाइब्रेरी में आपको पता है कि किस पुस्तकें कौन सी पन्ने में क्या है इतनी स्मृति तकड़ी है तब भी आत्मा का लाभ नहीं हो सकता न बहु ना श्रुति न केवल केवल के बहुत श्रवण करने से भी नहीं होगा मनन निध्यासन के बिना ये अनुभूय वस्तु नहीं है क्योंकि वह अनुभूत स्वरूप है आप इन सभी साधनों से स्विन्न उसको ग्रहण करना चाहेंगे तो आ, आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते शब्द के द्वारा पकड़ना चाहो तो नहीं होगा शब्दार्थ के द्वारा पकड़ना चाहो तो भी नहीं होगा शब्द श्रवण के द्वारा ग्रहण करना चाहो तो भी नहीं होगा क्यूँकी यह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है इंद्रिय ग्रही है नहीं इंद्रियों के विषय की और बोध भी नहीं है इंद्रिय फिर कैसे होगा क्या करी लभ्य किसके द्वारा इसका लाभ होता है तो छत है स्वाद तारम यमे वारम ये जो साधक अपनी आत्मा का कर लेता है थे थे। ना अपने ही आत्मस्वरूप में शरणागत हो जाता है। जो महात्मा था बहुत ही बुढ़ापे में आया बासठ उम्र में पढ़ने आया लघु पड़ता था और बहुत रोता था और कमरे में बैठे खूब रोता था, लेकिन हम अचानक ऊपर मंजिल में पहुंच गए तो कुछ आभास रो रहा है, से रो रहा। फिर हमने खटखटाया दरवाजा बाहर, नहीं क्या कर रहे हो क्यों रो रहे वो कहते तो इसलिए रो रहा हूँ मेरे को ये लघु का लाभ नहीं हो रहा है जितना भी रटता हूँ सुबह रटता दोपहर तक दिमाग टिक नहीं रहा तो फिर किससे प्रार्थना कर लग में लघु से प्रार्थना कर ली लघु महाराज मैंने कौन सी पाप किया तो मेरा पेट में क्यों नहीं जा रहा क्यों नहीं टिका ऐसे बोलते हुए वो लघु से प्रार्थना करता था लोगों के सामने रोता था और भगवान आजादी है बहुत तो रोता वो था ठीक है इतना सुपर क्वालिटी विद्वान नहीं माना जा सकता है तो कुछ तो है पढ़ रहा है और पढ़ाने की क्षमता रखता है तो योग्यता पा लिया केवल लघु का शरण होने से इसे जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं हमें उसी को मना लेना पड़ेगा उसी शरण में जाना पड़ेगा उसके सामने झुकना पड़ेगा जैसे पत्नी नाराज हो जाए पति को क्या करना है पति क्या करता है कुछ झुक जाता है झुक करके उसको मना लेता है उसी से प्रार्थना करते हैं दूसरे तो को कहने से तो मजाक उड़ेगा है घर ऐसी बाहर डालो अपनी लड़ाई तो इज्जत तो जान तो समझदार हो तो क्या करता है आपस में एक दूसरे के अहंकार को थोड़ा देर तीर दबा लेंगे और एक शरण में जाएंगे एक दूसरे को मना उसी प्रकार या साधक को अपनी आत्मा का लाभ करनी है तो उसे उसी आत्मा के शरण में जाना पड़ेगा अपनी आत्मा कोई अलग नहीं है किसी स्वात्मा ऐसे साधक को हो दूसरे की आत्मा के शरण में जाने से नहीं चलेगा अपने ही आत्मा के शरण में जाना है दूसरे उपाधि का भोजन करने पर जैसे स्व का भोजन का भूक नहीं मिटता उसी प्रकार से दूसरे उपाधि में जो प्रकाशित होता हो आत्मा का शरण में जाने से सो उपाधि के अंदर आत्मा का प्रकाशन नहीं हो सकता क्योंकि उपाधिया एक दूसरे के ग्रहण ग्रहयुक्त स्वरूपानुभूति में बाधक है इसलिए इनका कहना है स्वात्म ईश्वर यम का व्याख्या स्वात्म आर एस साधक यम ऋण तैर प्राण नहीं वो आत्मा उसी आत्मा के द्वारा एक ही अर्थ है दूसरे अर्थ में करेंगे ठीक है उसी आत्मा के द्वारा वरी स्वयं आत्मा लभ्य हो उसी वर्ण करने वाले के द्वारा वो आत्मा लभ्य हो जाता है स्वरूप आत्मा होने से वो लभ्य हो गया अज्ञात वो अनुभूय वो अनुभूव कर लेता है एवं निष्काम से आत्मानाप्त इसलिए जो निष्काम पुरुष होगा वो आत्मा का इससे जो सकाम पुरुष होगा वो भगवान से प्रार्थना करेगा देवताओं से प्रार्थना करेगा नहीं इंद्र से प्रार्थना करता है कुबेर से प्रार्थना करेगा लक्ष्मी से सरस्वती से दूसरे दूसरे से प्रार्थना करता है जो यतामा मा जो जिस प्रयोजन को लेकर मेरे जिस देवस्वरूप को देवता का स्वरूप या देवी का स्वरूप को प्राप्त करता है उसको वैसे ही मैं संपर्क करता हूँ समय ये कहा सदैव भिजा मैम वहाँ पर ऐसे कहा उसी प्रकार भी करते आत्मा नहीं हुआ आत्मा लगे था कहने का मतलब आत्मा से आत्मा ही होता है स्व के द्वारा स्व का ही लाभ होना है बीच में भिन्न का तो तो आरोप प्राप्त था जैसे पहले हमने दृष्टान्त समझा चुका हूँ के द्वारा टॉर्च की उपलब्धि होना चश्मे से चश्मे की उपलब्धि होती स्व से तो स्व का उपलब्ध हो गया कहीं कुछ नहीं था एक भ्रांति थी जिसके कारण लगा वो हम से अलग है, पता नहीं कार गया अपनी के सामने उसी से देख भी रहा रहा था, था। अपने हाथ में उसी से देख भी, रहा था। भी थोड़ी सी भ्रांति ढूंढने लग गया उसी प्रकार यहाँ पर भी कर रहे हैं स्थिति होने के कारण वास्तविकता तो यह है आत्मनिव आत्मा लगा खत्म तस् आत्म काम से क्योंकि आत्म काम पुरुष है न साधक मुक्ष उसके सामने देश आत्मा विवृणते अपने पार्थ स्वरूप को शरीर स्वरूप वो क्या है पार्थिक स्वरूप स्वाम स्वकी अपना यथार्थ स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है वो उसके सामने प्रकट हो जाएगा अथवा दूसरे ढंग से भी इस करते हैं आनंदगिरी आत्मा तो ऐसे प्रकरणी आत्मा जो है यह का वास्तव में प्रकरण का विषय है मुख्य विषय प्रकरण का तो आत्मा है परमात्मा अंतर्यामी रूपे न आचार्यू प्रणवा व्यवस्थित हो इसलिए करेंगे आत्मना तेरल के लिए ना तेरह तृतीय क्या करेंगे परमात्मा ही क्या है अंतर्यामी रूप से अच्छा आचार्य रूप से व्यवस्थित होकर के यमेवृण जिसमु को अपना शिष्य रूपे न स्वीकार कर लेते हैं अनुग्रह उनको अपना शिष्य रूपे अंग अंग स्वीकार कर लिया अर्थात उन पर कृपा कर लिया दिया तीन वर्थात तारुश परमेश्वर पर अनुग्रहित न शिष्य ने वात्मा का आचार्य रूपेणा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है जो उस अनुग्रहित मुख्यो के द्वारा ही अभेद जो कि उनके उपदेशानुसार अभेद का अनुसंधान करता हुआ रहता है उस व्यक्ति के द्वारा लभ्य थे वो आत्मानुभूति होती, होती है ये इसका इंचान्य जो आपने का अभेद अनुसंधानवता और टिकाकार ने स्वयथार्थ रूपे न इत्यादि कहा और उससे पहले नचिकेत के, के माध्यम से मुख का लक्षण बताया यानी साधक का लक्षण लक्षण ज्ञात कैसे होता है? विस्तार सात जो पुरुष है निष्काम भाव से ही सदा रहने वाला है साधन चित्रे से जो आतंक की संपत्ति है जिसके पास वही व्यक्ति इसका अधिकारी है यह बात तो पहले कह चुके हैं फिर भी संकेत करना चाहते बीच में उन व्यक्तियों के द्वारा यह प्राप्त नहीं हो सकता जिन लोगों के अंदर ये सब दोष रहता है नुश्चरिता समात तो हो न शांत मानसो वापी प्रज्ञाप कर्मा जो श्रुदी सुवृदियों से अविहित है उनसे हटता नहीं है दुश्चरिता न अविरत विराम को प्राप्त नहीं करता और न शांत जिसकी इंद्रियां अपनी लोलता शांत नहीं हुई है तो एकाग्र चित नहीं है चित चित वाला है उसके द्वारा भी लभ्य नहीं है न शांत मानसो और मन जिसका अनेक प्रकार की जो है अपने वासनाओं को लेकर व्यापार करता हुआ छत व्यवहार करता हुआ छत है वह भी कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि लाभ नहीं कर सकता प्रज्ञान सब जगह नापनिया भले ही उसने ब्रह्म विज्ञान प्राप्त कर लिया है शब्दार्थ बोध परोक्ष शब्द ज्ञान अधिग्रहण कर लिया <coughs> लेकिन वह दुश्चरित ऐसी अविरत नहीं हो पा रहा है या वह अपने का शमन नहीं कर पा रहा है यह बुद्धि वास्त्रा का आचार्य कृपादियों को प्राप्त करने में समाहित नहीं कर पाता है यह अपने चंचन मल को निग्रह करते हुए लक्ष्य में पूर्वक समाहित नहीं कर सकता वह व्यक्ति चाहे जितने भी अपने पास परोक्ष ज्ञान पढ़ा रहे उसके द्वारा वह इस आत्मा को लाभ नहीं कर सकता है न जो प्रतिषिधा प्रतिषिध श्रुति समृद्धि अविहता श्रुति समृतियों से अविहित चाहे काय का पाप है चाहे मानसिक है चाहे वाचिक पाप हो इसलिए जान करके उन्होंने और विशेषण दे दिया पापकर्मण हो क्या श्रुति स्मृति से अविहित है इतना ही नहीं समझना विहित विहित होने पर भी मान लो पाप कर्म है क्या अभी तो है ही है पाप और विधत में भी ऐसे बहुत सारा कर्म है जो जिसका नतीजा क्या है अंत में पाप ही होता है नरक पापनी वाला है जैसे शेने में आया था इसलिए लक्षण में अर्थवध कहना पड़ा था वहां पर इसलिए विहित में भी क्यों तो ना हो इसलिए जानकर पहले तो करे श्रुति श्रुति और भीतार और स्पष्ट करते हैं फिर तो भाई विहित तो शेन आदि तो के कारण कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अब तो कह नहीं, नहीं। कोई भी पाप उचे विध भी चुनो यदि वह पाप कर्म है तो उसे उस विरत वो नहीं पड़ेगा पाप कर बड़ो अविरतो अनुपरत उपरत नहीं है न एनम अपने आप ऐसा नहीं प्रज्ञा न एनम ला अपने आप ना भी इंद्रिय लोलिया अशांत अनुपरत इंद्रियों की लोल उपथा जिसके अंदर है अर्थ तो अशांत अर्थात अपने विषयों से उपरद नहीं हुए असमाहित तो अनेक्रमण जिसकी एकाग्रमण नहीं है एकाग्रमणा न यदि अनेक आग्रमण है या ननेक अग्र ऐसा नहीं अर्थ कर देना उल्टा अनेकों में जो अग्र है ऐसा अर्थ कर उल्टा अर्थ हो जाएगा एकाग्रश अलग है पहले एक सौ अग्रश्य दी एकाग्र न एकाग्रही दी अनेकाग्रमना हुआ जो है जो एकाग्रमन कर, रहे क्या क्या कर दे इसलिए कहीं उल्टा कहीं विपत्ति न कर दे समाज न कर देिप्त चित्त समाज चित्तोप भी मान लो एकाग्रे वो समाय है किंतु तो ऐसा होते हुए भी समाधान फलात्वा अशांत मानस हो व्यापृत तो चित्त समाधान फला ख्या सिद्धियादि रूपम समाधान फलम ख्याति सिद्धि मैंने जो चाहता है समायच्चित वाल तो है चाह क्या रहा है मेरा दुनिया में खूब नाम हो जय जयकार हो जान जाए कोई तो खड़े होकर बोले हो पार्वती बनेक प्रकार की मन में आकांक्षा है वाषाएं हैं उन वासनाओं की पूर्ति करने के लिए अपने समाज क्षेत्र की योग्यता क्षमता सामर्थ्य को इस्तेमाल करता है वह व्यक्ति भी शास्त्र को लाभ प्राप्त विद्वत्ता से नहीं कर सकता चित्ता इसने कह दिया ना भी अशांत मानस हो व्याप्रति चित्ता समाय चित है लेकिन समाधान फलार्थी होने के नाते वह अशांत मन वाला रहेगा व्याप्रचित वाला रहेगा वह वा कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो भी लक्ष्य में टिका हुआ उसका लक्ष्य यह है दुनिया में हमें किसी तरह से नाम कमाना है एक ही लक्ष्य तो इसीलिए लक्ष्य में वो टिका हुआ है ना जो भी एकाग्रे और उसके लिए अपना सारा ज्ञान सबको लगा दिया उसने एक महात्मा ही बोल रहे जिनकी थे जिनकी हम बेटे कहते हैं आसान है पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि तो का खेल शब्दार है, शब्दार्थ तो का जाल है बुद्धियों को तुम समझा दोगे समझ लोगे समझा दोगे समझाने की तरीका भी तुम्हारी बहुत अच्छी हो सकती है इसलिए इतना भर भी जाते है कमरे में लेकिन आपने अंदर झांग के देखो जाए तुम जो बोल रहे हो क्या तुम उसमें कुछ उतरे भी हो ब्रह्म जगन तो देते हो दे वास्तव में क्या तुम्हारी अनुभूति है क्या तुम्हारी इसमें निष्ठा बन रही है कुछ या निष्ठा प्राप्त करने के लिए कुछ आगे की बढ़ रहे हो कुछ कर रहे हो या क्या सुने हो समझ गए हो तो जा रहे हो कोई देवी अनपढ़ बहुत बुजुर्ग महात्मा है कृपा पात्र तो उनकी बात हमने कहा आप अपने देवी से बात करते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए क्या छोकरा कुछ है या नहीं हमसे और जा पूछिए हम जानते नहीं हम कुछ हमने कब कहा कि हम पढ़ाते ये तो ये तो लोग बोलते हैं हम पढ़ाते हैं दिल्ली गया तो साथ में उसने आपको बताया की मैं पढ़ाता हूँ आचार्य हूँ हमने तो नहीं काम पड़ाते हैं हमने ये भी नहीं कहा कि हम विद्वान हैं आप राम से पूछा ही नहीं आप क्या, है। क्या, करें। क्या है। हैं हम क्या कहें चुप हो गए अच्छा आप बताओ आप राम क्या है आप किस से पूछ रहे हैं पहले बताइए आप किससे पूछ रहे हैं जो आपके सामने खड़ा हुआ उपाधि से पूछ रहे हैं कि आप अपने स्वरूप से पूछ रहे हो तो गए तो शब्दों की जाल मैंने कहा यथार्थ को भी जो शब्दों के जाल कहेगा वो कभी यथार्थ में पहुंच गया इसका मतलब आपके देवी की कृपा पात्र है आप यथार्थ से बहुत दूर है आपके और न्याम देव के हाल में कोई नहीं। तो पसीना छोटिया तो क्या कहना है मैंने कहा प्रश्न जी है तो निरर्थक है आप स्वरूप में छान किए तो पता चल जाएगा अगला भी क्या है तो कहना और स्वरूप में रहना और उपाधि को छोड़ दो इधर इच्छा ला बना और ईश्वर के द्वारा संचालित होने के लिए इनमें सब बहुत फर्क है जो स्थिति में जाएगा उसको पता चलता है नहीं तो यही सोचेगा ये भी उन्हीं के जैसे दूसरों के जैसे ही, ही होगा हम भी सोचेंगे आप भी दूसरों के जैसे ही होंगी जैसा अभी हमने कह दिया कि अभी के जैसे ही, ही। तो इसलिए कहा कि देखिए कि कौन कितना पानी में है किसने अनुभव किया या नहीं किया है कौन उपाधि के अंदर अहंकार पूर्व बैठा हुआ है कौन यश आदि करने ही कर रहा है किसी तरह कर्म ही ऐसा है कि उस जो शरीर से सब हो जाता है इसको पहचानना बहुत कठिन तो हमने कहा हम तो कुछ नहीं जानते नाम पढ़ाते हैं अब कौन शरीर से क्या करा रहा है ये भी हम नहीं जानते पहला तो धन्यता ध्रुप धन्यता जो कहा की भाई मैं उस परमात्मा तो सर्वशक्ति सुधामना यह जो इस को चला रहा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ उस पुरुष को जानता था हम तो उस पुरुष को भी नहीं जानते कोई पुरुष भी है अलग जो इस वाणी को संचालन करा रहा है या शरीर को दौड़ा रहा है कुछ भी करा रहा है भ्राह्मण अंतरार उड़ाने माया इत्यादि शब्दों को हम जानते हैं लेकिन मैं उसे भी नहीं जानता जो कहीं है वो बाहर जो इसको संचालन कर रहा है फिर कैसे चल रहा है कभी तो समझना क्या वास्तव में चल भी रहा है क्या चलता हुआ जिसे दिखाई देता है गए थे केवल दस पंद्रह मिनट के लिए तीन घंटे लग गए क्रांत में कहने लगे तो आगे में समझ में नहीं आ सकता है जब तक हमारी दृष्टि में संसार है और सांसारिक दृष्टि कौन से स्व से भिन्नत को देख कर समझ रहा हूँ कि विद्वान या विद्वान एक पर कोशिश करूंगा तो हमसे बढ़कर कोई अज्ञानी नहीं है। एक अज्ञानी ही तो है ना जो स्व से दिन दूसरे को देख रहा है और समझने की चेष्टा कर रहे हैं की ये विद्वान या नहीं अरे ये द्वैत विवाह भवती कैसे बोल रहा हूँ बेटा द्वैत तो युवा रहा है तो क्या है तो आप तो द्वैत तो ही कर रहा है तो रह क्या गया इसलिए बहुत कठिन है इसलिए कहा गया ऐसे प्रश्नों को पूछना ही नहीं है हमने कहा महाराज आप एक सन्यासी है करके आत्मा है बुजुर्ग है देवी कृपा पात्र